श्रीमद्भागवत महापुराण दसमस्क अथ त्रयोदशो तयदशोध्याय ब्रह्मजी का मोह और उसका नाश उना शीशु कुथ साधुपृष्ठ महाभाग् तया भागवत यूतनयशीषण कथा मोह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 अपूर्व रसमयी और नित्य नूतन अनुभव करते रहे ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है राजन सुणुस्व राज गुहरा ब्रोय स्निग्ध्य गुरु हो गुहत परीक्षित तुम एकाग्र से श्रवण करो यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत ही रहस्यमयी है फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं तथा घवदनावश्य पालकान् सरित पुलित मी य भगवान निवीत यह तो मैं तुमसे कही चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघास के मुंह से बचा लिया इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलीन पर ले आए और उनसे कहने लगे, अहो संपन्न मृदुलाक्षवा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 तो दूसरी ओर सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं अत्र भोक्त सुधार वर्षा समीपे पिता चरंतु सन कैतण अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए क्योंकि दिन बहुत चढ़ आया है और हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास करते रहे मुक्ता से क्या बुभो समुदा ग्वाल वालों ने एक स्वर से कहा ठीक है ठीक है उन्होंने बछड़ो को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने ठीके खोल खोलकर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे कृष्ण पूर्व राज मंडल अभ्यान न फुल्लोह व्रजार सोपिष्टा विपिन विरेजो छोरुह कर्णिकाया सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए सबके मुंह कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी वन भोज के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभावान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर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 सर्वे पृथक् भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न भिन रुचि का प्रदर्शन करते कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोट उट हो जाता इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे बिभ्रदेु जठर पटयो सीत्रे चे वे पाड़ो मशन कमल तत्फलान्यूंगुषु तिषं मध्य स्वरिसुहृद हासी भी सबस्वी स्वर्गे लोके बुभे यज्ञ बाल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 मेरे प्यारे मित्रों तुम लोग भोजन करना बंद मत करो मैं अभी बच्चों को लिए आता हूं कुंजा गहवरी स्वात्मान चिंवन भगवान कृष्ण सपाड़ी ही कबलो कवलो हो यजो ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों गुफाओं कुो एवं अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के वचनों को ढूंढने चल दिए अद माया द्रष्टुम मंजू महिव अन्तु दहांत खेव स्थित यहपुरा प्राप्त पहले से से ही आकाश में उपस्थित थे प्रभु के प्रभाव अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमा में लीला देखनी चाहिए ऐसा सोचकर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 तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा की करतूत है वे तो सारे विश्व के एकमात्र हैं। तथा कृष्णो मुदम करे चक्रे कृदीश अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ो और ग्वाल बालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ो और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता, सर्वशक्तिमान ईश्वर है यावदत्स पवत्स काल्पक या व्यष्टि विषाण भेण दलशिग याविभूषाभरम भिधा कृति सर्वं परीक्षित वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे उनके हाथ पर जैसे जैसे थे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 यह होकर प्रकट हो गई स्वयं महात्मा क्रीडन्ना सर्वात्मा प्राभिद्रजम सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्मस्वरूप बछड़ो को अपने आत्मस्वरूर ग्वाल बालों के द्वारा घेरकर अपने ही साथ अनेको प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने व्रज में प्रवेश किया तेज्य सह तद आत्मा भवद राज तविष्ट वहां परीक्षित जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से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 ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोरों से हृदय से लगा लिया वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसो से भी मादक चुचवाता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी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 गावस्तोष्ठ मुपेत सत्वर हुंकार घोषित श्रव दौध संपय ग्वालिनों के समान गावे भी जब जंगलों में से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हूंकार सुनकर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 स्नेह कृष्णे अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन एक वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असूम और अपूर्व प्रेम था वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया मात मात इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वस्त्र रूप का पालन करते हुए एक वर्ष वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे एक वनमा हायना जब एक वर्ष पूरा होने में पांच छह रातें शेष थी तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछणों को चराते हुए वन में गए ततो गोवर्धन गो की चोटी पर घास चर रही थी वहां से उन्होंने व्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़े को देखा तस्ते दृष्टो स्मृता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 उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था और उनकी गर्दनें सिकुड़कर डील से मिल गई थी वे पूछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मान उनके दो ही पैर हैं समेत गावो धो बी जिन के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ो को पास दौड़ आई और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में रख लेंगी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 उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे तब उन्होंने बक्षणों के साथ अपने बालकों को भी देखा प्रताशया जाता अनुरागा गंड उदय यदोर भी परिरभ्य मूर्धने घ्राणापो परमाधम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 प्रेवर्धे बलराम विक, अप, रामजी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौवे और ग्वालिनों के उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है क्षण प्रति क्षण प्रेम संपत्ति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 अपूर्व स्नेह है वैसा ही इन बालकों और बछड़ो पर भी बढ़ता जा रहा है आयाता यह कौन सी माया है कहा से आई है यह किसी देवता की है मनुष्य की है अथवा असुरों की परंतु क्या ऐसा भी संभव है नहीं नहीं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 कि इन सब बछड़ो और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्रीकृष्ण ही श्री कृष्ण है निते सुरे सारे न तमे ब्रेपी पृथक निगम कथम वधे नृत्तम प्रभुणा बलो वही तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा भगवान ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं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 भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ो के साथ एक साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं या बंतो गोकुल माया सहे सया नाद्यापी पुनरुत्थित वे सोचने लगे गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी माया मई सैया पर सो रहे हैं उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए मन माया तरह त्राबो क्रीडंतो विष्णुना समम तब मेरी माया से मोहित बाल बाल और बचनों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहा से आ गए जो एक साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं ज्ञा तुम ने कथन चर ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपने ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाह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 महती जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती अपना ही प्रभाव खो बैठती है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 उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहरी रेखा बाहुओं में बाजूबंद कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन चरणों में डोपुर और कड़े कमर में करधनी तथा अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी आघ्रिमस्तकमा पूर्णा तुलसी नव दाम को सर्वगात्र भूरिपुण्य वर्पितई वे नक्श तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी धारण किए हुए थे चंद्रका सारुणापांग सामी व्रज सभ्याम सृष्टि पालका उनके पहनाए उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्ष पूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस दोनों के द्वारा सत्गुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्त जनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं आत्मा स्तंभ पर्यंत मृत्यु मध्य चरा नित्य गीता पृथक प्रिथक पृथक् उपाशिता ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तीन तक सभी चराचर जीव मूर्तमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं महिम अभिर्जाध्या विभूत भी भी उन्हें अलग अलग अड़िमा महिमा आदि सिद्धियां माया विद्या आदि विभूतियां और महतत्व आदि चौबीसों तत्व चारों ओर से घेरे हुए हैं काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादि भी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 अपना अस्तित्व खो बैठी थी सत्य ज्ञान ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत भविष्यत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है त्रिकाल बाधित सत्य है वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप है उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है वे सब के सब एक रस हैं यहाँ तक की उपनिषदर्शी तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श न कर सकती एवं सकदाजह पर ब्रह्मत्मो खिलाषा विभाति सचराचरम इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है एकदशी तूत पुत्रिक यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए उनकी ग्यारहों इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय और एक मन क्षुध एवं स्तब्ध रह गई वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानव व्रज के अधिष्ठात देवता के पास एक पुतली खड़ी हो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 महिमा असाधारण है वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अतीत है वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करना है यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वेतनिक भी न समझ सके यह क्या है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 इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ वे मानो मरकर फिर जी उठे सचेत होकर उन्होंने ज्यो ज्यो करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखाई पड़ा सपद देवाभितापश्यम दिशो पश्यत पुरस्थित समाप्रियम् फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे तब पहले और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है जिधर देखे उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की बाते शोभा है दर्शकादिकम् भगवान श्री कृष्ण की भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहां स्वभाव से ही परस्पर दुस्त्यज वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिलमिल मिलकर एक साथ रहते हैं तत्रो पशुपन सवनाट्य ब्रह्म दरमन मघाधबोधम वसा सखे वाथो विचिव एक सपाड़ी कवल परमेश ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म परोपंश के बालक का सा नाटक कर रहे हैं और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे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 आस्ते महित्व प्राद्वा पुनः पुनः वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते उनके चरणों पर गिरते और उठ उठकर फिर फिर गिर पड़ते इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे मृतोचने मुकुंदम्र कंधर हिलया फिर धीरे-धीरे उठे और अपने नेत्रों के के प्रेम और मुक्ति एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया वे कापने लगे अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे इतमद्दवते महापुराणेर हाँ सहिताक पूर्वाधेध्याय